श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद आचार्य विवेकानंद के देह त्याग के पश्चात कुछ वर्ष मठ में बिताने के पश्चात उन्नीस सौ ईस्वी में वे पुरी धाम गए 1910 सौ ईस्वी में उन्होंने स्वामी तुरियानंद सेवानंद तथा कुछ और साधु ब्रह्मचारियों के साथ अमरनाथ की यात्रा की बेलूर मठ से रावलपिंडी होते हुए वे लोग कश्मीर पहुंचे फिर अमरनाथ दर्शन के पश्चात तीन महीने काश्मीर में बिताकर उन्होंने श्रीनगर आदि दर्शनीय स्थान देखे काश्मीर से स्वामी तुरयानंद शिमला गए और स्वामी प्रेमानंद तथा शिवानंद चौदह पंद्रह दिन कलखल में बिताकर सितंबर के अंत में काशी पहुँचे वहाँ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद वे बेलूर मठलौट आए उन्नीस ईस्वी में प्रेमानंद जी को पुनः काशीधाम जाना पड़ा 1913 सौ ईस्वी में दुर्गा पूजा के पूर्व ब्रह्मानंद जी वहां गए थे आगामी वर्ष अक्टूबर तक उनके मठ न लौटने पर मठवासी उनका तीव्र अभाव अनुभव करने लगे अतः स्वामी प्रेमानंद पूर्वक उन्हें वापस लाने के लिए काशी पहुंचे परंतु महाराज उस समय मठ वापस न आकर प्रयाग को चल दिए दूसरा कोई चारा न देखकर प्रेमानंद जी ने उनका अनुसरण किया वहां पर तीन दिन व्यतीत हो जाने पर भी महाराज के बेलूर लौटने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया अब प्रेमानंदो मठ चलना ही होगा आयु में ज्येष्ठ गुरु भाई के इस विनयपूर्वक आचरण से ब्रह्मानंद जी घबरा कर कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोले यह क्या बाबू राम दादा यह क्या उठो उठो उसी अवस्था में पड़े हुए ही बाबू महाराज ने व्याकुलता पूर्वक पुनः अपनी विनती दोहराई। हार मानकर को को कहना ही ही पड़ा। उठो उठो दादा मैं दूसरे ही दिन सभी लोग मठ को चल दिए इस घटना से हमें अनुपम गुरु भात प्रेम और उससे भी अधिक अनुपम संघाध्यक्ष के प्रति निष्ठा दिख पड़ती है यही रामकृष्ण संघ की नींव है आगामी वर्ष प्रेमानंद जी ने नीलाचल उड़ीसा जाकर महाराज के साथ कुछ महीने बिताए 1916 सौ ईस्वी के अंत में वे अंतिम बार काशीधाम गए और 1917 सौ ईस्वी के प्रारंभ में मठ लौट आए इसके अतिरिक्त मठ जीवन के प्रारंभ में किसी समय वे अपनी माता के साथ रामेश्वरम आदि तीर्थों के दर्शन कर आए थे इस प्रकार उन्होंने भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रमुख तीर्थों के दर्शन करके तृप्ति लाभ किया था तीर्थ भ्रमण के साथ ही वे ठाकुर की वाणी का प्रचार भी किया करते थे प्रारंभ में तो यह घटना चक्र में पड़कर सभी के तथा अपने भी अनजाने में ही हो जाया करता परंतु जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में उनके इस प्रचार का प्रभाव एवं प्रसार देखकर लोग विस्मित रह गए थे जो बाबूराम महाराज सदा मठ के छोटे मोटे कामों में ही लगे रहते थे जो कभी विद्या या बुद्धिमत्ता का दावा नहीं करते थे वे ही अब सभा समितियों में उपस्थित रहते हुए अपने अटूट विश्वास तथा प्रेम के प्रवाह से जन समाज को धर्म भाव से उन्मत्त कर डालेंगे यह भला कौन सोच सकता था पूर्व बंगाल में उनकी प्रचार शक्ति विशेष रूप से प्रकट हुई थी यह सत्य है कि इसके पूर्व भी वे उत्सव आदि में भाग लेने मेदिनीपुर आदि स्थानों को अनेक बार गए थे परंतु पूर्व बंगाल के साथ मानो उनका एक अदृश्य संबंध सूत्र था स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था पूर्व बंगाल तेरे लिए रहा वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भाव में मुग्ध पूर्व बंग के आध्यात्मिक सागर में प्रेम की एक नवीन लहर उठाने की शक्ति स्वामी प्रेमानंद के ही हृदय में निहित थी वे ही थे जो स्वयं मत होकर दूसरों को भी मत बना देने में समर्थ थे 1915 में भक्तों के आमंत्रण पर वे उन्नीस सौ पंद्रह केगदीश चंद्र बोस के निवास स्थान पर उनके ठहरने की व्यवस्था हुई श्री रामकृष्ण के इन पार्षद के आगमन से वह अंचल उस समय प्रेम से ओत प्रोत हो मुसलमानों ने भी उस आनंद में भाग लिया किसी विशेष क्षेत्र में उत्सव के लिए चंदा एकत्र करने न जाने पर उन लोगों ने कहा था वे क्या सिर्फ आप ही लोगों के हैं वे तो हम लोगों के भी पीर साहब हैं उस अंचल के बहुत से घरों में लोगों को ठाकुर की पूजा एवं कीर्तन में उत्साहपूर्वक भाग लेते देखकर प्रेमानंद आश्चर्यचकित रह गए उत्सव में उन्होंने व्याख्यान आदि भी दिए थे पर अत्यंत दुख की बात यह है कि इस उत्सव के पश्चात कलकत्ता लौटते ही उन्हें कालरा हुआ और हुआ। और प्राण उपस्थित एक दिन इस अवस्था में महाराज को अचेत देखकर सबको लगा कि वे अब देह त्याग कर देंगे। परंतु थोड़ी ही देर बाद वे होश में आ गए और सबका शंकाकुल दुखी चेहरा देखकर कर कहा दरोमत यह शरीर अभी नहीं जाएगा माँ जीवित जो है इस रहस्य को बहुत से लोग नहीं जानते थे और जानने वाले भी भूल चुके थे श्री रामकृष्ण देव ने जब बाबूराम की माता से संतान की भिक्षा मांगी थी तो माता ने स्वीकृति देते हुए कहा था बाबा इतनी भिक्षा दीजिए कि मेरे भगवान में भक्ति हो और मुझे पुत्र कन्या का शोक न सहना पड़े ठाकुर ने वह वर प्रदान किया था बाबूराम महाराज ने अब उसी अमोघवाणी का सबको स्मरण करा दिया जिस रोगी के बारे में चिकित्सकों तक ने आशा छोड़ दी थी वे रोगी दैव सामर्थ्य के बल पर अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे स्वस्थ हो उठे उनके इस अस्वस्थता के समय पूर्व बंगाल के मुसलमान भक्तों ने मनोती मानी थी तथा मठ में तार भेजकर कामना व्यक्त की थी कि वे शीघ्र आरोग्य लाभ करें आगामी वर्ष प्रेमानंद जी ने ब्रह्मानंद जी के साथ कामाख्या दर्शन तथा पूर्व बंगाल का परिभ्रमण किया मैमनसी में एक दिन नदी के तीर पर टहलते हुए उन्होंने देखा कि महाराज भावावस्थ हो गए हैं लोक कल्याण में सदा तत्पर प्रेमानंद जी तुरंत निकटस्थ युवकों को उनके चरणों में ले आए और कहा महाराज बच्चों को आशीर्वाद दीजिए महाराज भी उत्साहपूर्वक बोले ये लड़के देवता बन जाएंगे तत्पश्चात ढाका के रामकृष्ण मिशन का शिलान्यास कर ये लोग काशिमपुर के जमींदार के मकान पर आए इसके बाद देवभोग में नाग महाशय के निवास स्थान का दर्शन करते हुए वे 25 फरवरी को कलकत्ता और उसके दूसरे दिन बेलूर पहुंचे